वितावली अयोध्या कांड बनिताल गौर के बीच कोमल क्यों चली पंकज हैुलसी सुन ग्राम बधु बिथकी पुल कीतन और चले लोचन सब स्वय मनोहर मोहन रूप अनूप है भूपक बालक द्वय एक ग्रामीण स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है अरी सखी सांवरे और गोरे कुंवर के बीच में एक स्त्री विराजमान है उसे तनिक मेरे समान होकर देखो वह बड़ी कोमल है मार्ग में चलने योग्य नहीं है कैसे चलेगी फिर इसके कोमल चरण कमलों का स्पर्श करके तो पृथ्वी भी सप जाती है गुसाई जी कहते हैं कि उसकी बातें सुनकर सब ग्राम की स्त्रियाँ थकित हो गई उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से जल भरने लगा सब कहने लगे कि ये दोनों राजकुमार सब प्रकार मनोहर मोह लेने वाले और अनुपम सुंदर है सावरे गोरे सलोने सुभा मैन लियो है बानक मानन संगसो है जटामो है संग लिए विधु बहन बधू रतिक को जहिर रूप दियो है पायन तो पन ही पयाद ही क्यों चली हैं सकुचात ही हो श्याम और गौरवर्ण बालक स्वभाव से ही सुंदर हैं इन्होंने मनोहरता में कामदेव को भी जीत लिया है ये धनुष मार लिए और तरकस कसे हुए हैं इनके सिर पर जटाएं सुशोभित है और इन्होंने मुनियों का सावेष बना रखा है साथ में चंद्रवदनी स्त्री को लिए हैं जिसने रति को अपना थोड़ा सा रूप दे रखा है इन्हें देखकर कर हृदय सब चाहता है कि इनके पैरों में जूते भी नहीं है ये पैदल कैसे चलेंगे रानी मानी अहा पविपान ते कठोर कि को कौ कान कि ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुर कैसे प्रीतम लोग जियो हैं आखिन में राख सखिर खनबास दियो है मैंने जान लिया कि रानी महामूर्ख है उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है राजा को भी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा जिन्होंने स्त्री के कहे हुए पर कान दिया अरे इनकी मूर्ति ऐसे मनोहरिणी है इन लोगों का वियोग होने पर इनके प्रिय लोग कैसे जीते होंगे तो आँखों में रखने योग्य इन्हें वनवास क्यों दिया गया है? उरबाहु तू न सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुदर बार बार सुभा चेताय तुम तो हम मनमोह है पूछती ग्राम से सखी रावर जैसे गांव की स्त्रियाँ पूजती हैं से है, जिनके सिर पर जटाएं हैं पर और विशाल हैं नेत्र अरुण वर्ण है फौहे तिरछी है जो धनुषाण और तरकस धारण किए वन के मार्ग में बड़े भले जान पड़ते हैं और स्वभाव से ही आदर पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देखकर जो हमारा मोह लेते हैं बताओ तो है सखी वे सामले से आपके कौन होते हैं सुने सुंदर सुधार है जान की जानी भली तिरछे करी नयन दस तिन्हे समझाई कछो काय चली तुलसी ती अव सरसोहस अब लोक तिलोचन लाहो अली अनुराग तड़ागमान उदयी मनु मंजुल गांव के स्त्रियों के, के अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर जानकी जी जान गई कि वे सब बड़ी चतुरा हैं अतः नैनों को तिरछा कर उन्हें शैन से ही कुछ समझा कर मुस्कुरा कर चल दी गोसाई जी कहते हैं कि उस समय लोयन, लोचन के लाभ रूप श्री रामचंद्र जी को देखते हुए वे सब सखियाँ ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो सूर्य के उदय से प्रेम रूपी तालाब में कमलों की मनोहर कलियाँ खिल गई हैं अर्थात श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय से प्रेम रूपी सरोवर में सखियों के नेत्र कमल कली के समान विकसित हो गए धीर धरी धीर कहे चल देखिए जाए जहाँ सजनी रजनी रही है कहीं है जगपो चन सोच कछु फलोन यापन सोलही तो सुख पाई है कान सुने बतिया कल आप समय कछु तुलसी प्रेम लगी पल कहे है, है हे सखिया धीर धारण कर परस्पर कहती है हे सजनी चलो रात को जहाँ ये रहेंगे उस स्थान को जाकर देखें यदि संसार हम लोगों को खोटा भी कहेगा तो कुछ परवाह नहीं नेत्र तो अपना फल पा जाएगा और कान इनकी सुंदर बातों को सुनकर सुख पावेंगे हमसे नहीं तो आपस में तो अवश्य ही कुछ कहेंगे ही गुसाई जी कहते हैं अत्यंत प्रेम से उनकी आंखें बंद हो गई और श्री रामचंद्र जी को हृदय में देख वे पुलकित हो गई पद कोमल श्यामल गौर कलेवर राजत कोटि मनोज ल जाए करबान सरासनसी सजटा सरसी रूहलोचन सोन सुहाए जिन देखे सखी अतिभायुते तुलसी तिनसी मन फेर न पाए जही मार्ग आज किशोर बधू विधवि समेत सुभाय सिधाये वे दूसरी हिस्सियों से कहने लगी अरी सखी आज एक चंद्रवदनी बाला के सहित दो कुमार स्वभाव से ही इस मार्ग से गए हैं उनके चरण बड़े कोमल थे तथा श्याम और गौर शरीर करोड़ों काम देवों को लज्जित करते हुए सुशोभित हो रहे थे उनके हाथ में धनुष बांट थे सिर पर जटाए थी तथा कमल के समान अरोवण नेत्र बड़े ही शोभामान थे जिन्होंने उन्हें सदभाव से भी देख लिया ये फिर उनकी ओर से अपने मन को नहीं लौटा सके मुख पंखज कंज बिलोचन मंजु मनोज राश नी बन है कमलीय कलेवर कोमल श्यामल गौर किशोर जटा सिरसो है तुलसी कटितून धरे धनुबान अचानक दृष्टि परि तिरछय है के भाति कहो सजनी सो मृदमूर तिदय निवसी मनमोह उनके मुख कमल के समान और नेत्र भी कमल के ही समान सुंदर थे तथा भावें कामदेव के धनुष के समान बनी हुई थी उनके अति सुंदर और सुकुमार श्याम गौर शरीर थे किशोर अवस्था थी एवं सिर पर जटाएं सुशोभित थी तथा वे कमर में तरकस कसे और धनुष बांध लिए थे जिस समय से अचानक ही उनकी तिरछी निगाह मुझ पर पड़ी है अरी सखी तो तुझसे किस प्रकार कहूं वे दोनों मृदुल मूर्तियां मेरे मन में बसकर मोहित कर रही हैं। वन में प्रेम त्रिछे प्रिया चित चले है श्याम शरीर पसे हु तुलसी छबिस लोल लो चले कल काल कमान ने तो रहे। राजत राम कुरंग के संग निसंग कसे दत्तित श्री प्रिया की ओर निहार कर उनका चित्र चुरा कर आखेट को चले तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु के श्याम शरीर में पसीना सुशोभित है वह छवि मेरे हृदय में भर देती है। है के नेत्र चंचल हैं और हैं और सुंदर मान हो रही जिन्हें देखकर कामदेव की जो कमान है वह भी त्रिन तोड़ती अर्थात लज्जित होती है इस प्रकार तरकस बांधे तथा धनुष पर बाढ़ चढ़ाए भगवान राम हरिण के साथ दौड़ते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं सरचारिकारु बना कसे पान सरासनुसा लय बन खेलो अवलोक अलौकिक रूप मृग नियली मुख पंच रति नायक श्री रामचंद्र जीवन में शिकार खेलते फिरते हैं उन्होंने दो चार सुंदर बाढ़ बड़ी सुगढ़ता से कमर में खोज रखे हैं तथा हाथ में धनुष बाढ़ लिए हुए हैं वो स्वामी जी कहते हैं कि उस शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं? उनके अलौकिक रूप को देखकर कर मृग म्रिग और मृगी चौक कर चकित हो जाते हैं और चित्त लगाकर देखने लगते हैं वे यह जा जानकर कि पांच बाढ़ धारण किए साक्षात कामदेव भी हैं न तो हिलते हैं और न भागते ही हैं